नहीं कह सकते बन जाती है कि वो मुझे भी विश्वास नहीं होता कैसा हो सकता है, है। हाँ जैसे कल ही मतलब मेरा बर्थडे था तो मैंने सोचा फेसबुक पे कुछ अच्छा सा डालू आ, वैसे तो मैं थोड़ा कॉमेडी कॉमिक मूड में लिखना चाह रहा था लेकिन वो कॉमिक से कब सीरियस में कन्वर्ट हो गई वो मुझे भी पता नहीं था तो वो छोटा सा एक है वो मैं बताता हूं तो फिर एक तो थोड़ी बड़ी कविता सुनाऊंगा 23 साल आज से 23 साल पहले गूंजी थी एक किलकारी नर्स मुस्कुराकर बोली जोर से दात उसने मारी माफ हो जाती थी हर गलती हमारी उस जमाने में आज छोटी छोटी गलतियां भी पड़ती है बहुत भारी नादान थे। समझदार हो <बारे>। गए। <laughs> तो ये हम सबके लिए फैक्ट है कि अब उस जमाने में तो सारी चीजें माफ हो जाती थी लेकिन अब माफी से भी कुछ काम नहीं करते पढ़े लिखे हो गए ना तो जो कविताएं मुझसे लिखी जाती है वो व्यंग होती है अधिकतर कविताएं व्यंगी होती है अभी तक केवल एक कविता ऐसी है जो व्यंग से थोड़ी हटके के है तो पहले मैं वो सुनाना चाहता हूँ बिल्कुल जरूर सुनाई वो तो इंस्पायरिंग भी है और बहुत अच्छी और डॉक्टर साहब जैसे जो बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में ज्यादा जैसे जो अपने उसमें आज उनका इतना वो है उन लोगों के को ध्यान में रख के ऐसे लोगों को ध्यान में रख के वो लिखी गई फासला था ज्यादा फिर भी हम अभी तक आ ही गए सी कुछ ऐसी थी हम दरिया पाही गए ठोकरे भी खाई और कदम भी लड़खड़ाए लेकिन हर जख्म पर हम फिर मुस्कुराए हर गम को खुशी सिखला ही गए प्यासी कुछ ऐसी थी हम दरिया पाही गए बहुत बढ़िया मुसीबतों से लड़ना मुसीबतों से लड़ना हमें नहीं था आता एक दिन पड़ा नसीबत का जाता मुसीबतों से लड़ना हमें नहीं था आता एक दिन पड़ा नसीहत का चाहता मुसीबतों से लड़ना हमें नहीं था आता एक दिन पड़ा नसीहत का चाहता हम दुनिया को अपनी ताकत दिखला ही गए प्यासी को जैसी थी हम दरिया पा ही गए कदम उठाने से पहले था बहुतों ने टोका नहीं गवाया हमने सुनहरा मौका शिखर पर परचम लहरा ही गए प्यासी को जैसी थी हम दरिया पाही गए बहुत बढ़िया दिल की सुनना थी हमारी आदत कुछ अलग कर दिखाने की थी हमेशा से चाह रुख पलट कर भी किनारे पर कश्ती लगा ही गए प्यासी को जैसी थी हम दरिया पाही गए बहुत जब खड़े थे भीड़ में तब थे अकेले अब लग गए हैं लोगों के मेले हम महफिल में अपना ठिकाना सजा ही गए कुछ ऐसी थी हम दरिया पा ही गए तो चलाई केवल पतवार उसी ने कराई है नदिया पार हम मर्जी खुदा से मुकाम सुखो बना ही गए क्या सी कुछ ऐसी थी हम दरिया पा ही गए सुधार आस कहना जिम्मेदारियों को समझा नहीं कभी बोझ तभी मना रहे हैं आज मौज तोहफे के रब से असल दाम कमा ही गए यासी कुछ ऐसी थी हम दरिया गए बहुत सुंदर देखो जहां प्यास है वहां मंजिल वही है जहां प्यास है जहां प्यास नहीं है वो मंजिल पे भी खड़ा मंजिल से दूर है हसन भाई ने बड़ी सुंदर कविता सुनाई ये उनके हृदय के उद्गार थे और हृदय में जो कविता जन्मती है वो हृदय ईश्वर के बड़े करीब होता है पहले भी कहते थे कवि या विद्वान जो आत्मा के है जो सेल्फ रियलाइज्ड है वही कवि है और सच सचमुच में कविता या काव्य या सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मा को पाना ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं है ये हृदय की सरलता की बात है इसलिए किसी ने बड़ी व्यंग्यात्मक बात कही जैसे अभी हसन भाई और वेंग सुनाएंगे थोड़ी देर बाद व्यंग्यता ताकि जो बात कही उसमें किसी ने बड़ा अच्छा व्यंग किया था कि एक व्यक्ति को एक इंसान को पढ़ा लिखा बनाने में 20 साल लगते हैं और बाद में उसको फिर से इंसान बनाना करीब करीब है 20 साल में तो इंसान को पढ़ा लिखा बनाते हैं बाद में हम चाहें कि उसको फिर से इंसान बना दे तो बड़ा मुश्किल पड़ता है तो <laughs> सचमुच में जो विद्वत्ता है जो पढ़ाई लिखाई है वो हमको केंद्र से दूर ले जाती है वो एक दौड़ में शामिल कर देती है जिस जगह से वापस उस दौड़ से हटके वापस उस जगह आना जहां हम नर्स को लात मार के किलकारी देते थे उस जगह पर आना बहुत मुश्किल हो जाता है वो है इनोसेंस या याद की सरलता और कुछ सुनेंगे और तो अपना कार्यक्रम हम अपना जो है शुरू कर देते हैं हम यहाँ पर अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसमें तो कारिता का दूसरा अध्याय या दूसरा मिशन निश्चिंद पढ़ रहे हैं पिछले तीन हफ्ते से तो दूसरा निश्चिंद का थोड़ा सा पुनर्पाठ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि दूसरे निशन में मात्र सात सूत्र हैं या सात श्लोक हैं और इसका नाम है सहज विद्योदय पहला निशन जो अपन ने पढ़ा था जिसमें 25 सूत्र थे जिसका नाम था स्वरूप स्पंद और जो दूसरा है सहज विद्योदय हमारे पास सहज विद्योदय के लिए हमको प्रयास करना पड़ रहा है पुरुषार्थ करना पड़ता है वीरता दिखानी पड़ती है है ना ये विडंबना है क्योंकि सहज के लिए इतना प्रयास कैसे जो सहज उपलब्ध है उसके लिए हम इतने असहज तरीके से क्यों पहुंचते सचमुच में वो असहज नहीं है असहज हम है जो अभी बात करी हमने हमारी सांसारिक विकास यात्रा हमको हमारी सहजता से दूर ले जाती और फिर से सहज होना हमारे लिए इतना बहुत कठिन हो जाता है तो ये सहज विद्या है, ये सहज विद्या जो हमारी अपनी मूल अनुभव है मूल विद्या है जो हमारी अपना मूल स्वभाव है उससे हम इतने दूर चले जाते हैं कि पुनः उस अपने मूल स्वभाव को पाने के लिए हमको वीरता दिखानी पड़ती है पहले जो स्वरूप हमने जो स्वरूप स्पंद पढ़ा था पहला निशन उसमें ये बताया था कि यह पूरा जो विश्व है यह सृष्टि है इसका स्वरूप क्या है यह कैसे कहां से विकसित हुआ कैसे केंद्र से परिधि तक का विकास हुआ और कैसे ये अभिन्न है केंद्र से अभिन्न है उस अस्तित्व से अभिन्न है जिससे इसका विकास हुआ विकास एक बिंदु से शुरू हुआ और फैलता चला गया और उस विकास में जो कुछ बना उस केंद्र की शक्ति से अलग कुछ भी नहीं था इसलिए जो केंद्र में खड़ा है उसका अनुभव है कि सब कुछ मैं ही हूं जो केंद्र से दूर है उसका अनुभव यह है कि यह तुम हो यह मैं हो तुम बुरे हो मैं अच्छा हूं तुम बड़े हो मैं छोटा हूं भिन्नता का बोध भिन्नता का बोध है तो सतत भिन्नता का बोध तब है जब हम केंद्र से दूर खड़े केंद्र में खड़े होकर हमारे चारों ओर हमको अपना ही विकास दिखाई देता है किसी भी तरह से सा देखें सामान्य बुद्धि से समझें चाहे ट्रैग्नोमेट्री से त्रिकोणमिति से समझें चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो केंद्र में खड़ा है किसी घूमते हुए पहिए के केंद्र में भी खड़ा है वो निश्चल है स्थिर है और उसका नियंत्रण पूरे केंद्र पर हो सकता है पूरे चक्र पर हो सकता है इसीलिए जो केंद्र पर खड़ा है उसको हम चक्रेश्वर बोलते हैं समस्त शक्तियों का स्वामी और जो केंद्र से बाहर खड़ा है उस चक्र पर खड़ा व्यक्ति चक्र का स्वामी नहीं हो सकता केंद्र पर खड़े होकर चक्र पर बल लगाया जा सकता है घूमते चक्रों को रोका जा सकता है रोके चक्रों को घुमाया जा सकता लेकिन परिधि पर खड़े होके या उसके किसी रेडियस पर या आरे पर खड़े होके उस चक्र पर कोई बल नहीं लगाया जाता समस्त बल बेकार जाता है हम चाहें कि स्थिर घुमाओ नहीं घुमा सकते क्योंकि हम उसके उससे अलग होकर खड़े होकर नहीं बल लगा इस बात को समझना जरूरी है कि हम भी उस चक्र के हिस्से हैं हम बल अपने से अलग किसी चीज पर लगा सकते हैं बराबर हम जब उस चक्र के हिस्से हैं तो उसमें हम बल लगा सकता है जब हम केंद्र में खड़े हैं। उसको गहराई से कभी घर पे जाके भाई आप चिंतन करेंगे तो यह बात आपको ठीक से समझ में आएगी कि जहां स्थिर रहे जहां बल लगाने के बावजूद आप स्थिर रह सकते हो वहीं से बल लगाया जा सकता है। यह बात, बात हमारे भेजे में तो घुस गई कि सब कुछ एक केंद्र से निकला है हमारे बीच में कोई भेद नहीं है लेकिन इस बात की विद्या का उदय कैसे हो मन में यह बात हमारे चित्त में कैसे आए उसके लिए हम कई तरह के उपायों के उपयोग करके से हमने शिव सूत्र में पढ़े थे तीन तरह के उपाय एक कांडवा उपाय जिसमें हम सांस की क्रिया करते हैं नाक बंद करते हैं प्राणायाम करते हैं घेरे सांस लेते हैं सांस को नाभि पर रोकते हैं इस प्रकार के भिन्न भिन्न आसन क्रियाएं करते हैं दूसरा था शाप्तोपाय जिसमें मूल बात थी हमारी दो क्रियाओं के बीच में ध्यान केंद्रित करने की अगर अब एक लाइन मगर समझाना हो कि शाप्तोपाय क्या है तो वह हमारी दो घटनाओं के बीच जो जोड़ है उस पर हमको ध्यान केंद्रित करना है उससे हम उस धागे को पकड़ पाते हैं जो हम सबको जोड़े हुए हैं जिस धागे में हम माला की तरह पिरे हुए हैं जैसे एक माला है उसमें कई मन के लगे हैं तो दो मनकों के बीच में ही इस बात की संभावना है कि उस धागे को हम खोज सके एक मन का खत्म दूसरा शुरू उसके बीच की जो ऐसे ही हम जीवन भर घटनाओं के घटनाओं को रूप देते रहते हैं और उन घटनाओं का विनाश करते जाते हैं फिर नई घटना को रूप देते हैं फिर नई घटना का नाश करके फिर नई घटना का रूप देते हैं। इसलिए हम लगातार सृष्टि स्थिति संहार का खेल हम भी करते हैं शिव बड़े स्तर पर करता है पूर्ण पूर्ण खेल उसका इतने बड़े स्तर पर है जो सृष्टि है लेकिन हमारा अपने आस के परिवेश में वो खेल सतत रूप से ज्यादा देता और उस घटनाओं के बीच में जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं बताया था कहीं हम घटनाएं एक घटना होती है वो खत्म होती है जब दूसरी घटना शुरू होती है फिर वो खत्म होती है फिर तीसरी शुरू होती है तो प्रथम का प्रथम की सृष्टि फिर उसकी स्थिति फिर उसके संौहार के साथ दूसरे की सृष्टि तो इन दो घटनाओं के बीच में जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो वही हमारी चेतना की ओर ध्यान केंद्रित तो यह हम कैसे करें ये फिर हमारे लिए तो उसमें हमको पिछली बार कई बार कई तरीके के विधियां भी हमको बताई गई थी कि हम कैसे इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें तो सहज विद्या वो है जो आपकी नैसर्गिक विद्या है अभी यहां से जेन साहब ने एक प्रश्न पूछा था कि वो आनंद अगर हमारा स्वरूप है तो हम उसको कैसे महसूस करें आनंद को महसूस कैसे करेंगे आनंद महसूस करने की हमको कुछ चाहिए कोई साधन चाहिए क्योंकि बिना साधन के महसूस कैसे करेंगे महसूस करने वाली तो चेतना है ये तो तय है लेकिन हम उसको महसूस कैसे करेंगे अब धीरे से उसके प्रश्न का जवाब अपने आप ही प्रकट होगा तो द्वितीय निशंद शुरू होता है जिसका नाम है सहज विद्योदय तदाक्रम में बलम मंत्रा सर्वज्ञ बलशालिना हम आज कोशिश करते हैं इस निशंध को जितना हो सके आज पूरा कर लें लेकिन पूरा करने से ज्यादा जरूरी है कि हम उसको ठीक से समझते हैं, है ना आज भी पूरा तो अगली बार होगा तो तदाक्रम में बलम मंत्रा सर्वज्ञ बलिशा लेना तदाक्रम में आक्रम्य का मतलब होता है अतिक्रमण कर लेना उससे जुड़ जाना उस पर छा जाना तद का मतलब होता है वह उस चेतना वो संविद वो चेतना जिसकी हम बात करते हैं उसका हम नाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि वही एक चेतना है जिसकी हम बात करते हैं वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है आपकी चेतना मेरी चेतना इनकी उनकी सबकी चेतना उन सब चेतनाओं के बीच में एक जो मूल रूप से जो चेतना है जो हम सबके बीच में भिन्न भिन्न बूंदों की तरह पड़ी हुई है जो महासागर से निकली हुई बूंदों की तरह उस समस्त चेतनाओं की जो मूल चेतना है उसका जब आक्रम होता है उस चेतना से जब वो जुड़ जाता है तादात में तादात में एक हो जाता है तो सही शब्द बताया आपने उससे जब उसका तादात में हो जाता है तब बलम मंत्र सर्वज्ञ बलशाली तब मंत्र बलशाली हो जाता है और सर्वज्ञ हो जाता है अब हम इसको एक किसी उदाहरण से जैसे अपने परंपरा है कि हम हर चीज को किसन, किसी ना किसी उदाहरण के वगैरह ठीक से हमको समझ में नहीं आती अगर आपके पास एक तीर कमान है आपने उस तीर कमान एक छोटे से बच्चे को दिया शायद वह उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पाएगा अपने हाथ पैर में चोट जरूर लगा सकता है। किसी उससे थोड़े समझदार व्यक्ति को दिया वो कोशिश करेगा लेकिन अगर कोई आक्रमण हुआ तो आपने रक्षा नहीं कर पाएगा किसी बलशाली व्यक्ति को दिया तो वह उसका ढीला डाला प्रयोग तो कर सकेगा बल तो है पर निपुणता की कमी हो सकती है। लेकिन किसी को तिरंदाज को दे दिया वो तो वो उसके द्वारा न केवल अपनी बल्कि के और कई लोगों की रक्षा भी कर सकता है यह नहीं बल तीर में नहीं है न कमान में है बल उस चलाने वाले में है और तब तीर का मान बलशाली होता है जब उसका चलाने वाला निपुण चाहे बंदूक हो तीर हो तलवार हो इनमें अपने आप का कोई बल नहीं कोई तलवारें पड़ी है आपकी अगर कोई आकर आपको कब्जे में करता है वो तलवार कुछ नहीं करेगी आपको नुकसान कर रहा है वो तलवार कुछ नहीं करेगी क्योंकि वो निर्जीव है ऐसे ही निर्जीव हैं सारे मंत्र चाहे जैसे कृष्ण बोलो राम राम बोलो शिव शिव बोलो अम्रहास में बोलो शिवो हम बोलो या कुछ भी नाम बोलो किसी भी धर्म हर धर्म में मंत्र है किसी भी मंत्र की बात करो समस्त मंत्र उसी निर्जीव तलवार की तरह है निर्जीव बंदूक की तरह है या निर्जीव तीर कमान की तरह है। उनमें कोई बल नहीं यानी जब तक चेतना का बल उसमें प्रविष्ट नहीं है तब तक वो सारे बल बलहीन वो सारे मंत्र बलहीन उनमें अपने आप की कोई क्वालिटी नहीं फिर आप उस चेतना के बल से आक्रमित हुए बगैर तुम कितना भी जब करो कितनी भी मार उस मंत्र को बोलो उस मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता लेकिन उसके साथ में जब उसका तादात में हो जाता है यूनिफिकेशन हो जाता है एक आत्मता हो जाती है। उस समय वो बल, शाली और सर्वज्ञ हो जाता है। मंत्र तो मंत्र क्या है मंत्र सचमुच में हमने क्या है इसको शाक्तोपाय में पढ़ा था उसका नाम था चित्तम मंत्र चित्त ही मंत्र है। या मंत्र ही चित्त है लेकिन कैसा चित्त यह शिवपूत्र अगर जो यहां पर थे अपन लोग जो पढ़ने वालों में तो हमने शाक्तोपाय जब पढ़ा था तो पढ़ा था चित्तम मंत्र उसमें चित्तम मंत्र का मतलब था वो चित्त जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से एकाकार हो गया है जिसके विकल्प संस्कार शांत हो गए जो एकाग्रता से अपनी स्वभाव पर केंद्रित है जो केंद्र में चित्त स्थित है वो चित्त वही मंत्र उन अक्षरों का महत्व नहीं है महत्व उस चित्त, चित्त का है और वो चित्त जब एकाग्र शांत निर्विकार निर्विकल्प और केंद्रित है उस समय वो चित्र फिर जो भी बोलता है वो मंत्र है वो अगर राम राम की जगह मरा मरा बोले तो भी वो मंत्र है। और हर मंत्र का एक उपयोग है उस उपयोग के द्वारा उस मंत्र को आप उपयोग में ला सकते कैसे जैसे एक विस्फोट का बल है उसके द्वारा आप किसी का मकान भी उड़ा सकते हैं पुल भी उड़ा सकते हैं किसी की आबादी पे बम डाल सकते हैं और उसी विस्फोट के द्वारा सड़क बनाने के लिए पहाड़ हटा सकते हैं उसी विस्फोट के द्वारा कुआ खोद सकते हैं उसी विस्फोट के द्वारा अनावश्यक चीजों को दूर कर सकते हैं और हम अपना रास्ता सही कर सकते अने रचनात्मक और गैरचनात्मक उसके दोनों उपयोग हो सकते अब आध्यात्म क्षेत्र में इन उपयोगों के दो नाम नियम हैं मंत्रों के उपयोग एक है सांजन और एक है निरंजन दो प्रकार के उपयोग होते हैं मंत्र के सांजन उपयोग वो जब हम अपने आसपास के परिवेश में किसी सांसारिक कार्य हेतु उन मंत्रों का उपयोग करते हैं जैसे कोई बीमार आया हमने उसको बीमारी ठीक कर दी या किसी को नौकरी नहीं लग रही तो उसकी नौकरी लगवा दी किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी करवा दी इस प्रकार के योगी लोगों के प्रयोग हो सकते वो आपको ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो कल्याणकारी उपयोग है उसके लेकिन ये सांजन उपयोग है सांजन का मतलब होता है माया के क्षेत्र में जो अंजन यानी माया जो माया से जुड़े हुए उपयोग है ना जहां पर वो इन मंत्रों का चित्त से वो निर्विकल्प शांत भी है उन मंत्रों को अपने केंद्र से निकालता है अपनी चेतना से उन मंत्रों का उच्चारण करता है और वो मंत्र अपने गंतव्य तक ऐसे जाते हैं जैसे तीर जाता है और उनका उपयोग उन मंत्रों का अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करता है उसके द्वारा वो चाहता है किसी का कल्याण कर दे किसी का नाश कर दे किसी सांसारिक लाभ के लिए कर सकता है या अपने पार्थ के लिए कर सकता है उनका उपयोग लेकिन ये सारे उपयोग सांजन उपयोग है इस सांजन उपयोग के द्वारा वो प्रतिष्ठित भी हो सकता है प्रतिष्ठा पा सकता है लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो सकता है लेकिन इस सांजन उपयोग से वो उसी तरह से केंद्र में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता इसके द्वारा वो शिवत्व तो भाव तक नहीं पहुंच सकता शिवधर्मी नहीं हो सकता तदाक्रम में बलम मंत्रा सर्वज्ञ बलशाली न उस सर्वजज्ञ चेतना से या उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से आक्रमित होकर तादात्म्य पाकर मंत्र बलशाली और सर्वज्ञ हो जाते हैं और प्रवर्तनते अधिकार आय करना नहीं अब एक कैसे काम करते हैं जैसे आपका हाथ आपका कहना मानता है आपके पैर आपका कहना मानते हैं आपकी आंख आपका कहना मानती है आपकी जबान आपका कहना मानती है आप बोल दो कि यह बात बोल दो आप मनी मन सोच तो कि यह बात बोल दू आप बोल देते हो आप कहते हो वहां चलू और आप चल देते हो आप सोचो कि इसको थप्पड़ मारू और आप मार देते हो तो आपके हाथ पांव आंख नाक जबान दसों इंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां पांच ज्ञानेन्द्रियां आपके आधीन है और आपका कहना मानती है उसी तरह ये मंत्र भी आपके आधीन होकर आपका कहना मानते हैं आपके किंकर हो जाते हैं आपके अनुचर हो जाते हैं तो प्रवर तर्मते अधिकार आए कर्णान्यु कर्ण यानी इंद्रिया होती है कर्णान्यु यानी इंद्रियों की तरह देहिना जिस तरह शरीर में इंद्रिया आपका कहना मानती हैं, उसी तरह ये मंत्र आपके कहना मानना शुरू कर देते हैं कब जब इनका तादात्म आपकी चेतना से आपकी एकाग्रता से निर्विकल्प मन से हो उस समय ये आपका कहना मानने लगा कौन सा मंत्र? है? कोई सा भी मंत्र कोई सा भी मंत्र कोई सा भी मंत्र। अच्छा। लेकिन मंत्र मात्र कागज पर लिखे हुए अक्षरों के सिवा कुछ भी नहीं है ना आप ये भी देख सकते हो कि खूब बढ़िया वाला तीर कमान आपको दे दिया लेकिन आपकी रक्षा नहीं कर सके और एक बहुत थर्ड क्लास वाला है लेकिन वो तीरंदाज था उसने उससे भी काम चला लिया और आपकी भी रक्षा कर दी संभव है आप समझ में आती बात आपको कि महत्व तो इस बात का नहीं है कि मंत्र कौन सा था महत्व तो इस बात का है कि वो मंत्र का उपयोग करने वाला कैसा था बहुत अच्छी बंदूक हो लेकिन आपको चलाती नहीं आती आपके हाथ में इतनी क्षमता की निशाना साध सको लेकिन एक के पास हल्के दर्जे की बंदूक है लेकिन उसको मुन्े ठीक से लगाते आता है उपयोग करते आता है अनुभव है इसलिए महत्व तो इस बात का नहीं है कि मंत्र कौन सा महत्व इस बात का है कि वो मंत्र उपयोग करने वाला कैसा है अब हमारे मन में अगर संसार की हजारों विकल्प चल रहे हैं दुकान भी चल रही है मकान भी चल रहा है और हजारों तरह के झगड़े चल रहे हैं लेना देना सब कुछ और फिर इधर फिर हम बैठे बैठे ये करते श्री कृष्ण शरण मामा श्री कृष्ण शरण श्री कृष्ण हम सी एक सौ बार हम पढ़ेंगे राम राम राम करेंगे ओम जुम करेंगे उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता क्यों नहीं हो पाता क्योंकि वो हमारी चेतना से तादात्म्य नहीं बैठ पाता उसका जब तक उस मंत्र का चेतना से तादात्म्य नहीं होगा तब तक वो मंत्र महत्वहीन तो है तत्रेव संप्रली अंत शांत रूपा निरंजना यह अगला सूत्र है तत्र संप्रली अंत शांत रूपा निरंजना सहाराधक चित्ते न तेन लेकिन जब उनको हम माया के क्षेत्र से खींच लेते हैं। क्लय तो का मतलब होता है विलीन कर लेना माया के क्षेत्र से विलीन विलीन कहां करते हैं हम आत्म चेतना में या तंत्र की भाषा में सुषुमना नाड़ी में जो हम मान के चलते हैं कि हमारे अधो से लेके होती है और ऊर्ध्गमन करती है तो वो नाड़ी जो हमारी सबसे मध्यम जिसको हम मध्यनाड़ी बोलते उसमें जब ये मंत्र समाविष्ट हो जाते तब शांत रूप शांत रूप क्यों कि संसार रूप कभी शांत नहीं होता शांत रूप तभी होता है जब वो केंद्र में आते हैं संसार सदा घूमता रहता है उसको तो समझ में आ जाएगा आपको कि पत्रे वो संप्रलयते जब माया के क्षेत्र से हम उसको खींच लेते हैं और उसको विलीन कर देते हैं हम अपनी आत्म चेतना में या हमारी अपनी ईश्वरीय चेतना में वो शांत और निरंजन होकर यानी माया के क्षेत्र से मुक्त होकर सहा आराधक चित्ते ना आराधक के चित्त के साथ तीन ते शिव धर्म ना वो आराधक के चित्त के साथ मिलकर उस आराधक को शिव धर्मी बना देते हैं तेन ते शिव धर्मिणा वो शिव धर्मी बना देते हैं शिव साहित्यता बिला देते हैं शिव से शिव का सारूप भी हो जाते हैं नहीं? वही चीज आप या तो आत्मकल्याण के लिए उपयोग कर लो या आप संसार के लिए उपयोग करो संसार का जब उपयोग करोगे तो अब यहां पर एक प्रश्न है जो अभी कमल भाई के मन में बहुत तेजी से है। कमल भाई का कहना है कि जितने भगवान के अवतार हुए हैं सबने कल्याण करा है बीमारियां दूर करी हैं रोते को हंसाया है कोड़ी को उसकी कोड़ दूर करी है कहा है कि यदा यदा ही धर्म सग्लान भवती बाहर था तो जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं जन्म लूंगा और उस अधर्म का नाश करूंगा पृथ्वी पर से अधर्म को दूर हो इस प्रश्न में आपको इस बात की एक हल्की सी कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे सकती है कि आपको वो संसारी कल्याण कर रहे थे वो तो लेकिन सबसे मोटी बात ये है उनको पहले बात तो जो हम जिस रूप में ईश्वर को प्रभु को कृष्ण रूप में शिव रूप में क्राइस्ट के रूप में अल्लाह के रूप में मोहम्मद साहब के रूप में कि कई दूतों के रूप में देख वो आत्म चेतना क्या अवतार थे वो हमारी तरह संसारी व्यक्ति नहीं थे वो आत्म चेतना क्या अवतार थे उनको और आत्म उद्धार की कहीं जगह नहीं थी उनके लिए उनका आत्मउार करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं थी वो संसार में आस्था को पुष्ट करने के लिए आए हमारे हृदय में आस्था की जहां संसार में औसत कमी हो गई थी उस आस्था को पुष्ट करने के लिए उन्होंने उतार दिया वहां पर आत्मकल्याण की बात नहीं थी हम आपको देवता नहीं बनना है आपको ईश्वर नहीं बनना है आपको आत्मा कल्याण करना है इसलिए हमको सबसे बड़ी जरूरत है आत्मकल्याण करने की सबका कल्याण करने के पहले हम आत्मकल्याण करें दूसरों का कल्याण अपने आप भी होगा ख्याल रखें देवन इसमें मिल लेना है इसलिए जरूरी है यह सब कुछ ध्यान में रखना कि हम जब आत्मकल्याण करते हैं केंद्र की ओर अपनी यात्रा जारी कर देते हैं केंद्र तक पहुंचना तो दूर की बात है केंद्र के यात्री के पास बैठने वाले का भी कल्याण अपने आप हो जाता है यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं यह बात हमने शिव सूत्र में भी पढ़ी है कि योगी कैसा होता है उसमें लिखा था कि धरती से लेकर स्वर्ग तक वो खुशबू भी खेलता है मतलब वो कहीं पर भी हो किसी भी जगह पे बैठा हो दुकान पे बैठा हो चाहे साइकिल चला रहा हो चाहे डाक बांट रहा हो क्या धंधा कर रहा है उसका महत्व तो नहीं है वो जहां जाता है वो एक खुशनुमा वातावरण पैदा करता है जो आत्मस्थ है उसके पास अगर आप कभी जाके बैठेंगे या जिसकी दिशा भी आत्मा की ओर है जिसकी दिशा भी केंद्र की ओर है उसके बाद बैठेंगे तो आपके दिल को एक तसल्ली मिलेगी एक सुकून मिलेगा एक और बात समझिए, दुखों से निवृत्ति चमत्कार से नहीं होती दुखों से निवृत्ति उस दुख के महत्व को कम करने से होती है चमत्कार कभी दुखों को दूर नहीं कर सकते अगर चमत्कार दुख दूर कर देंगे तो फिर नए दुख आके खड़े हो जाएंगे आज तक के दुख अगर आप गंगा जी में प्रवाहित करके आ गए तो फिर नया खाता खुल लोगे कि हमने सब पाप है, अब हम नए सिरे से पाप करेंगे फिर शुरू हो जाएगा नया खाता तो महत्व इस बात का नहीं है कि हम अब तक के पाप धोआए महत्व इस बात का है कि हम उस भावना के साथ तीर्थ होके आए जहां से आने के बाद हम लोगों के प्रति सहिष्णु हो गए हमारा हृदय सरल हो गया हमारे मन की चालबाजियां शांत हो गई वहां जाने के बाद मन में सब लोगों के प्रति हृदय में करुणा का भाव जागृत हो गया तो यह पाप धोने का महत्व पाप दोनों का ये महा तो बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार डुबकी लगा ले और हमने अपने आप अप तक का हिसाब किताब पूरा कर लिया अब नया हिसाब शुरू तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके बाद फिर नया हिसाब किताब शुरू होगा उसको धोने कहां जाओगे दिन भर उसके अंदर नदी में भी बैठे रहोगे गए तो फिर तो मछली को मोक्ष मिलना ही था लेकिन मछली को मोक्ष कहां मिलता है हमारे कबीजदार जी बोलते ना मछली को तो मोक्ष नहीं है और बाल मुंडाने से होता तो फिर ये भेड़ को क्या होता इसको भी मोक्ष हो जाता ये तो वज मुंड रहती है तो महत्व इस बात का है कि जो हम उपयोग करें अपनी विद्या का या अपनी उपलब्धि का या अपने चेतना का सबसे जरूरी है आत्म कल्याण आत्मकल्याण उपयोग करें और आत्म कल्याण यानी सेल्फ रिलाइजेशन इसका ध्यान करना तत्री तो अंत्य शांत रूपा निरंजन सहारधक चित्तेन तेन तेषु धर्मिणा यस्मा सर्वमयो जीव सर्वभाव समवेदन रूपेण तदात्मय प्रतिपत्तिता ये सब जीव हैं वो सब सर्वमय हैं आप सिद्ध करके बता दो कि नहीं जब केंद्र से ही सब कुछ निकला है शिव से भी सब कुछ निकला है उसने किसी को ठेका नहीं दिया कि तुम भैया आदमी को बना दो तुम कुत्ते को बना दो तुम चांद को बना दो तुम जमीन पे पानी बुलवा दो उसने किसी को ठेका नहीं दिया और जब और कोई था ही नहीं वो अकेला ही था तो वो किसी और को काम सौंप भी नहीं सकता था अच्छा वो जब उसके सेवा कुछ नहीं था तो वो मटेरियल पर कहीं से नहीं ला सकता था कि चलो मैं वहां से सामान बुलवा के इसको आदमी को बना देता हूं वहां से सामान बुलवा के मैं जमीन बना देता हूं वहां से सामान बना के मैं चांद से तारे बना देता हूं उससे हम बार बार बोलते हैं भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ने सृष्टि बनाई तो बनाई कैसे मटेरियल कहां से लाया इस प्रश्न का एकमात्र जवाब ये हो सकता है उसने अपने आप को इन रूपों में प्रस्तुत किया चांद के रूप में वो स्वयं खड़ा है सूर्य के रूप में वो स्वयं खड़ा है धरती के रूप में स्वयं खड़ा है और आपके रूप में फिर वो स्वयं खड़ा है आपके रूप में भी वो स्वयं ही खड़ा है अब आप सिद्ध कर सकते हो क्या कि आप स्वयं ईश्वर नहीं हो आपकी चेतना निश्चित ईश्वर है महत्व तो इस बात का है कि हम उसको माया की वजह से भूल गए उसको पुनर्स्मरण करने का यह नाम है प्रत्यभिज्ञा। इसके आगे हम जो शास्त्र पढ़ेंगे उसका नाम है प्रत्यभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा का मतलब होता है पुनर्स्मरण जो हम भूल गए उसको फिर से स्मरण करना जैसे हमने कोई चीज पढ़ी थी भूल गए तो हम उसको फिर से जब पढ़ते हैं तो कहता हाँ हाँ सही सही है ये तो पढ़ा हुआ तो आप जब पुनर्स्मरण होता है तो आदमी एकाएक नाचने लगता है क्या ये बात सही है सही सही है तो मेरे को मालूम थे अब ध्यान आ गया ध्यान आ गया ध्यान आगे, द्याना आगे, द्याना आगे। अलग, अलग, अलग अलग चेतना का अनुभव होना भी इल्यूजन है निश्चित है इल्यूजन चेतना एक ही है हाँ, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है हाँ, अपनी स्वयं की चेतना का अनुभव होना है गॉड कॉन्शियसनेस और जब हमको सबकी चेतना का एक साथ अनुभव होने लगता है तो वो यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस या सार्वभौमिक सार्वमिक इल्यूजन है कि हम दोनों के बीच में जो भेद है वो इल्यूजन है दो पत्तियां आपस में कितनी भी झगड़े पर वो जब जान लेते हैं कि हम एक ही पेड़ के हिस्से ही नहीं हैं हम हम सब मिलकर ही पेड़ है अगर हम सब पत्तियां नहीं हो हम पेड़ ही नहीं है पेड़ की परिभाषा यह है कि सब है डाल बोले कि मैं हूं अलग तना बोले मेहू अलग जड़ बोले मेहू अलग पत्ती बोले मेंहू अलग फल बोले फूल बोले सब कुछ मेंहू अलग लेकिन सबके सम्मिलित स्वरूप का ही नाम तो पेड़ है तो हम सब अलग अलग महसूस हो सकते हैं लेकिन हमारे सम्मिलित स्वरूप का नाम है सृष्टि और वही है शिव क्योंकि उसने अपने से ही सब कुछ बनाया तो भिन्नता कहां से आई भिन्नता हमारे ऊपर थोपी गई जो माया की वजह जो भिन्नता का एहसास हम भूलें और हमारा वास्तविक स्वरूप का स्मरण करें जैसे गीता के अठारह में अध्याय में आएगा और ऐसे कैसे उपनिषद के तैतरी उपनिषद में गाता है जो मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं कि तैतरी उपनिषद में जब उसको इस बात का एहसास होता है कि सब कुछ मैं हूं उस समय वो नाचने लगता है शिष्य और बोलता है हाउ हाउ हाउ अहम अन्नम अहम अन्नम हम आहम आहम आहम आहम क्यों आऊ, आऊ का कोई मतलब नहीं होता जैसे वो आर्बिटी चिल्लाया था ना यूरे का यूरेगा यूरे का वैसे होता है आप समझ में आया कि अन्न भी मैं हूं अन्न भी मैं हूं अन्न वो तीन बार इसलिए बोलता है कि उत्साह में हम बार बार बोलते हैं कि अहम अन्नम अहम अन्नमें मैं ही अन्न हूं और अहम अन्नादी अहम अनादी अहम अन्नाद उसको भक्षण करने वाला भी मैं ही हूं अन्न भी मैं ही हूं उसको भक्षण करने वाला भी मैं ही हूं और अहम श्लोकृत अहम श्लोकृत श्लोक का मतलब था जोड़ना इस अन्न को इस अन्न को इस अन्न से जोड़ने वाला भी मैं ही हूं ना मेरे सिवा कुछ है ही नहीं अन्न भी मैं हूं भक्षण भी मैं हूं तो भक्षक भी मैं ही हूं अन्न भी मैं हूं खाने वाला भी मैं हूं खाने की क्रिया भी मैं ही हूं तब उसको समझ में आता तो बोले अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत है ना इन सब क्रियाओं को जोड़ने वाला भी मैं ही हूं इन्हें सब कुछ सम्मिलित रूप से मैं ही हूं मैं कौन हूं मैं ब्रह्म हूं तो अहम ब्रह्मास्मि का जब बोध होता है तो वो नाचने लगता है डांस करने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं वही वही बात अब आपको अभी यहां पढ़ने को मिलेगी यशमा सर्वमयो जीव सर्वभाव समुद्भवा वो जीव भी सर्वमय ही है आप उसको गलत सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हम जो कुछ समझते आए हैं उसे अपने आप ही सिद्ध हो गया है कि जीव सर्वमय सर्व मतलब सर्व शिव या सुप्रीम कॉन्शियसनेस या सर्वशक्तिमान तो यशमा सर्व सर्वमयो भाव जीव भाव समुद्भावत हम जिस चीज की भावना करते हैं उसे अपना अंग बना लेते हैं जैसे मैं किताब की भावना करता हूं मैं किताब की सृष्टि ही नहीं कर लेता हूं बल्कि किताब मेरा अंग बन जाती है लेकिन मैं उसको जैसे ही नकारता हूं उसको नाश कर देता हूं कुछ और मेरा अंग बन जाता है किसान किताब की मैं संहार कर देता हूं और मैं किसी और चीज को अंगीकार कर, कर, कर, कर लेता हूं थोड़ी देर बाद मैं उस अंगीकृत चीज को फिर नकार देता हूं फिर उसका संवार कर देता हूं किसी और नई चीज को अंगीकार कर लेता हूं इस तरह मैं अपने सृष्टि स्थिति संवार का खेल खेलता हूं लेकिन एक सीमित दायरे में क्यों कि मेरी शक्तियां सीमित है क्योंकि मैं केंद्र से बाहर खड़ा हूं जैसे मैं केंद्र खड़ा। में खड़ाऊंगा मेरे असीमित शक्तियों से मैं समस्त ब्रह्मांड का खेल खेल सकता हूं क्योंकि मैं शिव के साथ एक हो जाऊंगा लेकिन जब तक मैं शिव से थोड़ा सा दूर हूं तब तक भी यह खेल में खेलता हूं लेकिन फिर भी मैं सर्वमय हूं क्योंकि मैं वो खेल खेल सकता हूं जो शिव खेलते हैं तो यशमात सर्वमयो जीव सर्वभाव तत्संवेदन रूपेण यानी संवेदना के साथ तादात्म्य प्रतिपत्तिता मैं क्षण उन चीजों के साथ तादात्म करता हूं जिनकी मैं रचना करता हूं और तत्ंड जब मैं दूसरे चीजों से तादात्म्य करता हूं उसका संवाहार करता हूं इस तरह यह भी शाक्तोपाय का तरीका है उसको सर्व विद्या के जागरण का तो यस्मात् सर्वमयोजीव सर्वभाव समुद्भवात तत्संवेदन रूपेण तादात्म्य प्रतिपत्तिता तीन शब्दार्थ चिंतासु न सावस्था न यह शिव जो शब्द है और उनके जो अर्थ है जैसे एक शब्द है कागज ये उसका अर्थ है ना वास्तव तो में जो कागज है कुछ है भाववाचक चीजें और कुछ है वस्तुपरक चीजें जैसे कागज है दरी है आश्रम है आदमी है बिल्ली है ये सब कुछ वस्तु वस्तुपरक चीजें हैं प्रॉपर नाउंड ये सब चीजें हैं और इनको आप छू के देख सकते हो आंख से देख सकते हो कान से सुन सकते हो या जीबांग से चख सकते हो नाक से सूं सकते हो लेकिन कुछ चीजें भावपरक है जैसे दुख सुख आनंद इन चीजों को आप मात्र महसूस कर सकते हैं लेकिन इन दोनों चीजों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो शिव न हो वही बोल रहे हैं तीन शब्दार्थ चिंता सु न सावस्था ना यह शिव जो शिव न हो ऐसी कोई अवस्था नहीं है अब इसके आगे बड़ी जोरदार बात है भोक्ते भोगते वोग्य भावे न सदा सर्वत्र संस्थित भोक्ता के रूप में भी शिव है और जो चीजों को भोगा जा रहा है भोग्य है उस रूप में भी मात्र शिव है भोगते वोग्य भावे न भोगतेव ना भोक्ता एवं भोग्य भाव यानी अन्न के रूप में या जो कुछ भी भोग रहे हैं रोहदरी है। को भोग रहे हैं इस आश्रम को भोग रहे हैं इस साइकिल को इस कार को भोग रहे हैं या इस बिस्तर को भोग रहे हैं या हम हजारों चीजें दिन में भोगते हैं नए कमीज को पहन के आ जाते हैं तो क्या है ये तो भोगता के रूप में जो भोगने वाला है और जिन चीजों को भोगा जा रहा है उस रूप में मात्र वही अस्तित्व वही शिव जिसने पूरी सृष्टि की रचना की जिसको हम कहते हैं कि हम सर्वमाए हैं तो इस शर्ट भी सर्वमय है और इस शर्ट को पहनने वाला भी सर्वमय है अन्न भी सर्वमय है अन्न का भक्षण करने वाला भी सरोमय है और भक्षण करने की क्रिया भी सर्वमय है तो किस तरह से हो सकती है वस्तु परक चीज हो सकती है भाव परक चीज हो सकती है पॉजिटिव चीज हो सकती है नेगेटिव चीज हो सकती है कुछ चीजें असंभव हो सकती हैं कैसी असंभव हो सकती है कि हम कह सकते हैं कि अभी इस संसार में ऐसा कोई शेर नहीं है जो घास खाता हो ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई खरगोश नहीं है जिसके सिंह उगए हुए हों। ऐसा कोई बांझ महिला नहीं जिसके बच्चे पैदा हो रहे हों। क्योंकि परिभाषा ही इसके अलग है जिसके बच्चे नहीं उसका नाम बांझ है बांझ के बच्चा बोलेंगे तो बोले कैसा हुआ भाई संभव ही नहीं है ना तो जो असंभव चीजें भी है वो भी शिव अब हम तो और असंभव चीजों की मैथमेटिकल बात करें नेगेटिव नंबर्स उन्हें कहा माइनस -2, अब -2 को हाथ में लाया तो नहीं बताओ सकते अब दो लड्डू तो हाथ में रख के बता सकते हम कहते हैं -2 लड्डू बताओ तो कैसे हाथ में लाओ नहीं बता कि हाथ में -2 टू लड्डू एक रखो गायब हो जाएगा दूसरा गायब हो जाएगा तीसरा रखो तब दिखाई देगा तो उन चीजों का भी अस्तित्व शिव वो शिव ही उनका भी अस्तित्व क्यों कि हमारे विमर्श में उनका अगर अस्तित्व है जब आप अपने चित्त में ध्यान लगाते हैं तो आप नेगेटिव नंबर्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनका अस्तित्व तो स्वीकार करते हैं। हां नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमने शून्य से उधार लिए जब कोई पॉजिटिव नंबर आएगा उसमें डाला जाएगा तो फिर शून्य हो जाएगा उधारी पूरी हो जाएगी इसलिए नेगेटिव नंबर का अस्तित्व तो भी है और वो अस्तित्व तो जिस चीज का है तो अस्तित्व का नाम है तो, तो शिव है और वह अस्तित्व तो हमारे विमर्श में अगर है तो वह शिव ही है इसलिए जिस रूप में भी है शब्द के रूप में उसके अर्थ के रूप में भाव के रूप में अभाव के रूप में वस्तु परक या भाव परक भावपूर्ण या भाव अभावपूर्ण हर रूप में वो शिव ही ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो शिव ना हो वही बोलते हैं कि न सावस्था न यह शिव ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो शिव न हो भोगते व भोग के भावे सदा सर्वत्र संस्थित भोक्ता के रूप में और भोग्य के रूप में सदा सर्वत्र जो स्थित है वो क्या है वही शिव स्थित है इतिवा य संवृत्ति जिसकी ऐसी बोधना है जिसकी ऐसी भावना है जिसकी ऐसी जानकारी है और जिसको ऐसा एहसास है जिसको इस बात की समझ है कि इतिवा य संवृत्ति संवृत्ति का मतलब होता है बोध समझ जिसकी प्रक्रिया में ये बात घुस गई है जो बात उसके दिल में उतर गई है है ना आपको ये बात समझ में आ गई जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई जिसकी तो इति वा यश संवृत्ति जिसकी ऐसी भावना है जिसकी ऐसी बोध है जिसकी ऐसी कॉन्सेप्ट है क्रीड़ात्व ना जगत उसके लिए यह संसार उसका स्वयं का ही खेल है रिक्रिएशन है उसका अपना ही खेल है क्योंकि वो केंद्र में जब खड़ा देखता है तो उसको संसार अपना ही विकास अपना ही खेल प्रतीत होता है तो इति वाह यश संवृत्ति क्रीड़ात्वे ना खिलम जगत सपश्यन सततम् युक्तों जीवन मुक्तों न संशया सपश्यन सततम युक्तों जब केंद्र से युक्त होकर वो सतत अपने चारों ओर देखता है तो वो क्या होता है अति आनंदित होता है क्यों अति आनंदित होता है कि उसके आनंद के हिलोरों में कोई बाधा है ही नहीं यह भी हम अच्छी तरह से मैथमेटिकली समझे इस बात को कि केंद्र में जब हैं आप तो आपके विरोध में कुछ भी नहीं है अभी हम एक सूत्र में पढ़े थे कि उसका कोई दुश्मन नहीं है हमने जबजी साहब में भी पढ़ा था निर्वैर, निर्वैर शब्द पढ़ा था जब्जी साहब में कि उसका कोई वेर नहीं है उसका वेर क्यों नहीं है कि वो समस्त ऊर्जाओं के उद्गम पे खड़ा है समस्त ऊर्जाएं उसके काबू में है उसका वेर कोई कैसे कर सकता है क्योंकि वेर करने के लिए ऊर्जा वो कहां से लाएगा अगर आपके संसार के पूरे खजाने पर आपका कब्जा है तो आपसे ज्यादा धन क्या किसी के पास हो सकता है कि जो आपको धन में आरा दे तो जब संसार की समस्त ऊर्जाएं जहां से निकलती हैं जहां से वही प्रसलित होती हैं जहां से इस संसार की दिशा में प्रसलित होती है जो ये बात ध्यान रखना कि हम जो कुछ हैं सिवाय ऊर्जा के कुछ नहीं हम जो कुछ क्रिएशन है ये साइंस भी बोलता है और यह शिवशास्त्र भी बोलता है कि हम सिवाय ऊर्जा के घरीभूतिकरण के अलावा कुछ नहीं जो स्पेस है वह भी ऊर्जा है जो टाइम है वह भी ऊर्जा है और जो पदार्थ वो भी ऊर्जा है साइंस भी।, भी यही बात बोलता है ऊर्जा का तो मास हां ऊर्जा उर्ज, ही है जो अपने को स्पेस के रूप में मेटर के रूप में टाइम के रूप में बदलकर इस संसार को चलाती है अन्यथा सिवाय ऊर्जा को और कुछ भी नहीं है एनर्जी के सिवा और कुछ भी नहीं है तो समस्त एनर्जी जहां से निकलती उसके अगर आप स्वामी हो समस्त एनर्जी आपका कहना मानती हो क्योंकि समस्त देखो ध्यान से समझो उत्तर ध्रुव खड़े हैं आप सारी दिशाएं क्या है वहां पर न तो पूर्व है न, न ना पश्चिम है न उत्तर है सभी दिशाएं दक्षिण है।, है आप ये गोले पर खड़े हैं उत्तर ध्रुव है इधर से भी जाएंगे दक्षिण में पहुंचेंगे इधर से भी जाएंगे दक्षिण में पहुंचेंगे इधर से भी जाएंगे दक्षिण में पहुंचेंगे इधर से जाएंगे दक्षिण में पहुंचेंगे उत्तर ध्रुवे सारी दिशाएं दक्षिण है उत्तर ध्रुव कहके पूर्व में चलो नीचल पश्चिम में चलो नीचल उत्तर में चलो तो उत्तर के अंत पे आ गए वो और कौन से उत्तर पे जाएंगे hmm. उत्तर ध्रुपे खड़े हैं अब आप मात्र दक्षिण में चल सकते कोई संभावना नहीं है उत्तर ध्रुपर की किसी और दिशा में जाए इसी तरह से जब आप केंद्र में खड़े हैं तो समस्त शक्तियों के स्वामी हैं उस समय आपकी शक्ति का विरोध करना संभव है ही नहीं क्यों नहीं क्योंकि समस्त शक्तियों के स्रोत पर खड़े हैं आप वो विरोध करने की शक्ति कहीं से भी किसके पास आएगी इसलिए वो निर्वेर है उसका कोई वेरी हो ही नहीं सकता तो जैसी इसकी जिस व्यक्ति की ऐसी संवृत्ति है जिसकी ऐसी भावना है जिसकी ऐसी चेतना है जैसे इसकी कॉन्सेप्ट है उसके लिए समस्त जगत सारी सृष्टि उसका एक खेल मात्र है उसका अपना एक रिक्रिएशन है मनोरंजन है कि मर्जी आए जैसे रेत का खेला बनाया मर्जी आए उसको तोड़ दिया फिर से बनाया रेत का महल बनाया कभी टीला बनाया कभी रेत का फूल बनाया फिर मैंने मिटा दिया फिर से कुछ बनाया ये क्या है रिक्रिएशन है मनोरंजन है मेरा नहीं बार हम करते हैं छोटे छोटे थे तो नदी किनारे बैठ के करते थे रेत के टीले बनाते थे फिर मिटा के फिर से बनाते थे और वही काम शिव कर रहा है कि वो सृष्टि बनाई फिर से मिटी अब चूंकि वो केंद्र समस्त शक्तियों का स्वामी है इसके लिए कुछ असंभव नहीं है भौतिक शास्त्र के नियम हो या वनस्पति शास्त्र के नियम हो चाहे रसायन शास्त्र के नियमों नियमों का बनाने वाला भी तो कोई है ना वो नियमों को तो नियमों को बनाने के लिए जो सर्वोत्तम शक्ति है वो स्वातंत्र शक्ति है और उस शक्ति का कोई विरोधी नहीं है तो ऐसी जिसकी संवृत्ति है वो सब कुछ जब चारों तरफ देखता है तो आनंद से सराबोर हो जाता है आनंद उस भावना का नाम है उस अनुभव का नाम है जिसका कोई विलोम नहीं है ध्यान से समझो सुख का विलोम दुख है hmm. जैसे ही दुख आता है सुख लुप्त हो जाता है अंधेरा का विलोम प्रकाश है जैसे प्रकाश आता है अंधरा लुप्त हो जाता है लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं आनंद का कोई विलोम ही नहीं उल्टा करके देखो सीधा करके देखो आनंद ही आनंद है क्योंकि उसका विरोध कोई कर ही नहीं सकता और आनंद तभी है जब वो सर्वशक्तिशाली का स्वामी है क्योंकि उसके बिगर आनंद है ही नहीं आनंद तभी है जो चक्रेश्वर है जो समस्त चक्रों का स्वामी है जो केंद्र में स्थित है और यह केंद्र में स्थित होने के लिए यह ध्यान से समझना न मंत्र जरूरी है न तंत्र जरूरी न कोई यंत्र जरूरी है जरूरी है अनुग्रह वो आपके गुरु का अनुग्रह हो सकता है ईश्वर का अनुग्रह हो सकता है और इसके लिए सबसे बड़ा जरूरत है आत्मानुग्रह की आपके स्वयं के अनुग्रह की जरूरत होती है आप स्वयं पर जितना स्वयं अनुभव अनुग्रह करेंगे क्यों? क्योंकि आपको एक सीमित मात्रा में ही सही पर स्वातंत्र हासिल है उस स्वातंत्र का उपयोग करके आप चाहे अपनी दिशा बदल सकते अन्यथा खूब इकट्ठा कर लो खूब दौड़ भाग कर लो खूब टेंशन पाल लो खूब यहां से वहां तक कहीं भी कर लो और उसके बाद में हमारी गलत दिशा में मृत्यु हो गई वो एक है मानव जीवन बर्बाद उसके बाद में कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए पुरुषार्थ जरूरी है दिशा बदलने के लिए तो इति वह ऐसे संवृत्ति क्रीड़ात्व ना जगत सपश्यन सततम युक्तो जीवन मुक्तो न संशय ऐसा व्यक्ति जिसकी ऐसी संवृत्ति है इसमें कोई संशय नहीं कि वो जीवन मुक्त है जीते जी उसको मुक्ति मिल गई है क्योंकि मुक्ति तभी मिलती है जब उसके पुनर्जन्म की समस् संभावनाएं समाप्त हो जाती है जब वास्तव में उसके पाप ही नहीं पुण्य में धुल जाते हैं क्योंकि पुण्य भी पुनर्जन्म का कारण है इसलिए पाप पुण्य से मुक्त होकर जो व्यक्ति केंद्र में खड़ा है उसकी जिसकी ऐसी समृद्धि है कि समस्त जगत मेरा अपना ही विकास है उसके लिए वह व्यक्ति जीवन मुक्त है इसमें कोई संशय नहीं अब आगे दो सूत्र और हैं लेकिन हम उन दो सूत्रों को अगली बार लेंगे उन सूत्रों में कुछ प्रश्न जैसे जेंट्स आपके उनके भी जवाब मिलेंगे और कुछ प्रश्न कमल भैया के उनके भी जवाब मिलेंगे